योग क्या है योग का रहस्य वे लोग जो बहुत दिनों तक हिमालय में रह चुके हैं और निष्ठावान हैं स्वीकार करेंगे कि केवल ऊंचे पहाड़ों की निकटता ही योग प्राप्ति के लिए काफ़ी नहीं होती निसंदेह हिमालय का वातावरण अनेक सुविधाएं प्रदान करता है लेकिन केवल यही किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक सफलता की कोई गारंटी नहीं है हिमालय के दूर दराज स्थानों में रहने वाले लोग भी मैदानी व्यक्तियों की तरह ही जीवन यापन करने करते हैं ऊंची पहाड़ियों की एकांतता और उदात्तता उनके लिए कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं रखती हिमालय की गुफाओं की खोज द्वारा भले ही कोई व्यक्ति क्षणिक शांति या जीवन के कष्टों से विराम पा ले किन्तु मन की चंचलता शीघ्र ही लौटेगी और अपना वही पुराना खेल खेलेगी केवल अविराम संघर्ष द्वारा ही व्यक्ति शांति पाता है और यह केवल कठिन परिश्रम का परिणाम है कि सशक्त व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है मात्र कुछ लोग ऐसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मूल्य चुकाने के लिए तत्पर रहते हैं बाकी लोग तो सस्ती और आडम्बरी दवाओं के पीछे भागने में गुप्त तरीकों की खोज में समय गंवाने में और गुप्त स्थानों के भ्रमण में ही संतुष्ट रहते हैं तब योग क्या है इसका अर्थ क्या है और इसका लक्ष्य क्या है योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन दार्शनिक दृष्टि से इसका अर्थ परमात्मा से मिलन होता है और जो इस परमात्मा से हमें जोड़ता है वह योग है पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म है लेकिन जब यह अज्ञानवश देखा जाता है तो वह अनेक दिखलाई पड़ता है अज्ञान के फल स्वरूप हम अपने को परमात्मा से अलग समझते हैं इतना ही नहीं विविध वस्तुओं के आंतरिक एकता को देखे बिना हम उन्हें भी भिन्न समझते हैं यही दुख का उदय होता है जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक है वहीं भय ईर्ष्या घृणा स्पर्धा और फलतः मानव वेदना का कारण बनता है जहाँ केवल एक है वहाँ कौन किससे डरेगा और घृणा करेगा इस विश्व में जो कुछ भी हम देखते हैं वह केवल मैं और एकमात्र मैं है मैं विचार भी नहीं कर सकता क्योंकि विचारक और विचार दोनों एक और अभिन्न है जब यह स्थिति प्राप्त होती है तब सारे मानव दुख दूर हो जाते हैं ईसा के लगभग दो शताब्दी पहले व्यावहारिक दृष्टि से योग शब्द का प्रयोग पतंजलि ने दार्शनिक मतवाद के लिए किया था लेकिन सामान्यतः योग को एक तरीका कह सकते हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने अज्ञान को जो सारी विविधता का मूल है दूर कर सकता है और इस तरह परमात्मा से एकता हासिल कर सकता है यद्यपि परमार्थ दृष्टि में केवल एक का अस्तित्व है तो भी यह पत्थर की तरह ही जिसे हम छूते हैं ठोस तथ्य है कि इस विश्व में बड़ी विभिधता है चाहे हम इस एक के बारे में कितनी भी दार्शनिक दृष्टि से क्यों न सोचें हम वास्तविक जीवन में संबंधों के टूटने पर रोगग्रस्त होने पर या फिर निराश होने पर दुखी होते हैं कभी कभी अपमानजनक शब्द जिसका हवा की फूक से अधिक कोई महत्व नहीं होता हमारे मानसिक संतुलन को इस हद तक बिगाड़ देता है कि हम कई दिनों तक दुख का अनुभव करते हैं कितना भी दर्शन इस दुख को दूर नहीं कर सकता जब तक कि वह उन व्यक्तियों के अनुभवों पर आश्रित न हो जिन्होंने चरम सत्य या परमात्म तत्व को पा लिया है इसलिए योग जीवन स्थिति को जैसा हम इसे पाते हैं स्वीकार करता है और हमें उन तरीकों को बतलाता है जिनके माध्यम से हम मानवीय सीमाओं से उबर सकते हैं हमारे जीवन में प्रमुख तत्व है अनुभव विचार और कार्य इन सब का प्रेरक तत्व मन है चूँकि यहाँ अनुभव तत्व है इसलिए हम दुख का अनुभव करते हैं और सुख के पीछे दौड़ते हैं अगर हम अपने अनुभवों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकें और उन्हें उचित दिशा दे सकें तो हम ऐन्द्रिय सुख से बदले वास्तविक आनंद का अन्वेषण करेंगे और इस तरह उस आनंद की प्राप्ति करेंगे जो हमें शांति प्रदान करेगा वह तरीका जिसके माध्यम से हम अपनी सारी भावनाओं को परम तत्व की ओर मोड़कर आनंद प्राप्ति कर सकते हैं यानी भक्त के द्वारा भगवान से संबंध हो सकते हैं भक्ति योग कहलाता है विवेक का वह तरीका जिसके माध्यम से हम उससे ऐके स्थापित कर सकते हैं या उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान योग या बुद्धि विज्ञान कहलाता है अनासक्ति की कला जिसके माध्यम से हम अपनी क्रियाओं पर शासन कर सकते हैं और हम कर्म से संबंध रखते हुए भी कर्म के जाल में नहीं फंस सकते वह कर्मयोग या कर्म का विज्ञान कहलाती है अंत में वह तरीका जिसके माध्यम से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं जो सारे दुखों की जड़ है राजयोग कहलाता है इस तरह यह स्पष्ट हो जाएगा कि विश्व के अस्तित्व के मूल में जो निहित है उसकी उपेक्षा योग में कोई रहस्य नहीं है यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि योग की कला और उसके विज्ञान केवल तरीके हैं जो वास्तव में सहज स्पष्ट और सरल हैं यद्यपि उनकी प्रायोगिक सफलता केवल कठिन परिश्रम अथक प्रयास और सतर्कता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है तथापि कुछ पाखंडी लोग योग का दुरुपयोग वांछनीय कार्यों के लिए कर सकते हैं लेकिन जो सच्चे साधक हैं जो चरम सत्य को प्राप्त करने वाली दासता से मुक्त प्राणी हैं वे अलौकिक घटनाओं और शक्तियों से विमोहित न होकर अपने पथ में रुकने के बजाय सीधे लक्ष्य तक पहुँचेंगे